166वां अध्याय वात व्याधि निदानं धनवंतरी जी महाराज ने कहा हे सुश्रुत अब मैं आपको बात व्याधि का निदान सुना रहा हूं आपसे सुने सुनें शरीर में विशेष रूप से सर्वथा अनर्थ और विघ्नों का एकमात्र कारण न दिखाई देने वाला दुष्ट पवन ही है वह वायु ही विश्व आत्मा विश्व रूप धाता विभू, विष्णु संहारता मृत्यु और अनंतक रूप है इसलिए इस वायु को सम रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए इस बात व्याधि शरीर से संबंध कहे गए हैं दोष विज्ञान रूप में जो प्रतिपादित किया गया है विभाग कर्म दूसरा है वैकृत कर्म संक्षेप में प्रतिवादित दोष भेदों का विचार करके प्रत्येक कर्म के पांच पांच दोष सिद्ध किए गए हैं इनमें वैकृत कर्म दोष प्राकृत की अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान होता है अब यहां यथा विभाग लक्षण सहित उसके निदान को कहा जा रहा हूं कि शरीर की दातों को छीन करने वाले द्रव्य पदार्थों के उभवों तथा आचार विचार से कुर्द वायु अत्यधिक समरूप में प्रवहमान नहीं रहता, वह रस आदि के चारों स्रोतों से प्रवाहित होकर पुनः उसमें तत्वज्ञान दोष को परिपूर्ण कर लेता है। इसके बाद उन दोषपूर्ण स्रोतों से निकलकर वह संक्षिप्त वा� विद्युत आच्छादित करके रोगी के शरीर में सूल आनाह, है आंत्र पोषण मलावरुद्ध स्वरभंग दृष्ट वेद पेट तथा प्रदेश के पीड़ा दायक उपद्रवों को जन्म देता है उसी के प्रभाव से रोगी के शरीर में अन्य ऐसे उपद्रवों का जन्म होता है जो कष्टसाध्य हैं आमासे में बात दोष होने पर वामन स्वास खांसी विसोति कंठावरोध तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनेक व्याधियों का जन्म होता है कुपित वायु नेत्र आदि इंद्रियों में विघ्न तथा त्वचा भाग में प्रविष्ट होकर पककर फूटने वाले फोड़े और रुक्ष का कारण बन जाती हैं रक्त में वायु के प्रविष्ट होने से रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती आंध के मध्य प्रदूषित वायु के पहुंचने पर विषम्भ आरोचि कर्षता और भ्रम के रोगों की उत्पत्ति होती है। मांस और मेधा में प्रकोपित हुआ वायु शरीर में ग्रंथि करकशता भारीपन लाठी एवं मुछ्छ प्रहार से होने वाली पीड़ा के समान उत्पन्न कर रोगी को अत्यंत कष्ट देता है। अस्थियों में प्रवेश हुए संक्षुद्वायु तथा सद्य स्थान में रहने वाले अस्थियों के अंतर्गत तीव्र शूल उठने से रोगी को कष्ट होता है मज्जागत कुपितवाय रोगी की अवस्था में अस्थियों में चरण एवं अनिद्रा उत्पन्न करता है जिससे रोगी को पीड़ा होती है शुक्रगत कुपितवाय वीर्य और गर्भ का शीघ्र पतन करता है अथवा वह विकृत हो जाता रक्त का अनुभव करता है प्रश्नाय स्थित क्रुद्ध वायु रोगी के शरीर में सोत उत्पन्न कर देता है जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है शरीर के संध स्थानों में प्रवहमान प्रकुपित वायु के कारण रोगी जल से परिपूर्ण द्रति स्पर्श तथा शुष्कता के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है शरीर के समस्त अंगों में कुपित वायु के प्रविष्ट हो जाने पर पीड़ा, टूटन और स्प्रण का दोष होता है। स्वप्नावस्था में विकार होने से वायु स्तंभन, आंखेंपन, संदिभंग तथा कंपन का दोष प्राणी के शरीर में उत्पन्न कर देता है। जब क्रोध वायु शरीर की संपूर्ण धमनियों में बारंबार प्रभावित होने लगता है, तो उस समय शरीर के अंग विक्षिप्त हो उठते हैं उस व्याधि को आक्षेपण थेपणह नाम से कहा गया है जब नीचे से ताड़िक वायु को पित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर उर्द भाग की ओर प्रभावित होने लगता है और फिर उर्द की ओर प्रभावित होकर वह रोगी के हृदय को पीडित कर सिर और मस्तिक की अस्थि पीड़ा उत्पन्न जिससे शरीर विक्षिप्त हो उड़ता है, वह हानों और मुख की शक्ति को भी छीन करके रोगी को विक्षिप्त करने का प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्ट से स्वास्थ्य लेता और उसका परित्याग करता है। उसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं, कंठ से कबूतर के समान धनी होने लगती है, और रोगी ज्ञान सोने होने ल हृदय में स्थिर दो संपूर्ण वायु के द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगी की वाम नासिका के छिद्र में जाकर आस्त्र लेता है तब उसके कारण रोगी बार-बार स्वस्थता और बार-बार अस्वस्थता का अनुभव करता है आविघात जन्य वाद व्याधि अत्यंत दुश्चिकितस्य है जब कुपित वायुग्रीबा और पासों में स्थित मान्या नाम वाले दोनों सिराओं को जकड़कर और संपूर्ण धमनियों का आस्त्रे लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्षी की संधियां टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भितरी और धनुष की तरह झुक जाता है। रोगी के नेत्र स्तंभित हो जाते हैं, वह जमाई लेने लगता है, दांतों को चबाने लगता है, काफ़युक्त वफ़न करने लगता है, दोनों पसलियों में वेदना होती है, बाणी रुक जाती है तथा हानुक्रिश्च और मस्तक जकड़ जाते हैं। तब उसको अंतरायाम बात्रों कहते हैं। बहिरायाम रोग में शरीर बाहरी और वक्षस्तल ऊंचा हो जाता है और सिर तथा कंधा पीछे की ओर झुक जाता है, दांतों तथा मुख का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर सिथिल पड़ जाता है। इस वात व्याधि को वाहियायाम या धनुस्तंभ कहा जाता है। रोगी के मलमूत्र और रक्त में प्रवेश हुआ वात दूषित संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो इस रोग को व्रनायाम व्रनायाम कहते हैं, जिस व्रनायाम रोग में रोगी को अत्यंत त्रस्त और उसका शरीर पीला पड़ जाता है, बह असाध्य होने से वर्जित है। सभी प्रकार के आक्षेपक रोगों में वायु का विकसांत हो जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। जिह्वा को अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भोजन करने हानों अर्� हनु भाग में स्तंभन दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है अहवा बंद कर देता है इसी को वात व्याधि में हनु स्तंभ व्याधि कहते हैं इसके कारण रोगी को खाने चबाने तथा बोलने में अधिक कठिनाई होती है कुपित वायु वाग वाहिनी सिरा में स्थित होकर जिह्वा को स्तंभित कर देता है यह जिह्वा स्तंभ नामक वात इसके दो प्रभाव से रोगी के मुख में खाने पीने तथा बोलने चरालने की सामर्थ्य नहीं रह जाती सिर के द्वारा भार ढोने अत्यंत हंसने और बोलने ओबर खावर स्थान पर सोने तथा कठोर पदार्थों के चबाने से वायु विकार युक्त होकर शरीर में बढ़ता है और उर्दहग में पहुंचकर आश्रित हो जाता है और अपने नेत्रों को एक टक लगाकर ध्यान मग्न होकर देखता है, उसके बाद उसी दोष से रोगी की वाक्सक्ति सफल पड़ जाती है, नेत्रों में स्तब्धता छा जाती है, दांत किटकिटाते हैं, स्वर भंग हो जाता है, बहरापन तथा अंधत पकादोष आ जाता है, इन दोषों के अत्रक्त गंध की अज्ञानता स्तम्रत धम्म से भय स्वास थोक पार सभेद एक नेत्र के शक्तिकाहराश दार के भाग में शरीर के आधे भाग में या नीचे भाग में प्रबल वेदना होती है कुछ लोग उसे अर्दित और कुछ एकांग दोष कहते हैं जब प्रकृतिवायु रक्त का आस्त्र लेकर मुर्धा में स्थित सिराओं को रुक्ष सूर्योक्त और कृष्ण बर्न का कर लेता है, तब उसे और यह दोस्त बड़ा ही असाध्य माना गया है। जब वायु शरीर को अपने अधिकार में अपने करके उसे निहित सिराओं तथा श्नायु तंत्रकाओं को अपने अधिकार में कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके वह रोगी के शरीर के एक भाग अथवा अन्य किसी विशेष भाग पर प्रहार करता है, जिससे वह भाग चेत आकर्मनन हो जाता है तब उस दोष को लोग पक्षाघात कहते हैं कुछ लोगों ने तो उसको एकांग या अर्धांग रोग और कुछ अन्य लोगों ने कक्ष व्याधि के नाम से स्वीकार किया परंतु संपूर्ण शरीर में प्रकुपित वायु का आश्रय होने पर सर्वांग रोध और जकरन नामक रोग उत्पन्न होता है जो पक्षाघात रोग केवल जब वह बात रोग पिताद अन्य दोस्तों के संयोग से होता है, तब कष्टसाध्य तथा जो बात रोग धातों के छह होने से होता है, वह असाध्य होने से वर्ज्य कहा गया है। कफ से युक्त बात तथा आमासाय में अवरुद्ध हो जाता है, तब उस समय रोगी के शरीर को वह जकड़ देता है, उसके कारण रोगी का शरीर डंडे के समा� दंडा पता न कहा जाता है कि यह संपूर्ण दोषों से समन्वित होने पर निश्चित ही असाध्य बन जाता है बड़ा ही दुसाध्य बन जाता है अर्थात इस पर औषधियां अपना प्रभाव बहुत देर से दिखा पाती हैं